बारह जनवरी दो हज़ार सत्रह गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और ये जो जनवरी का दूसरा सप्ताह है हमारे लिए बड़ा विशिष्ट है क्योंकि दस जनवरी दो हजार दस को अब से करीब सात बरस पहले पूज्य गुरुदेव ने इस आश्रम में पहला दीपक जलाया था और तब से ये आश्रम की कार्यवाही उनकी कृपा से नियमित चलते और हम विज्ञान धरोह के उपसंहार में अंतिम चरण में हैं और जैसा कि हमने आपस में तय किया है कि आज हम एक बार ईशावासी उपनिष्व समझने का प्रयास करेंगे तो ये उपसंहार के जो छंद हैं इन पर हमारी चर्चा जैसे ही पूर्ण होती है हम ये इस से उपनिषद को जो कहते हैं कि उपनिषदों का प्रथम उपनिषद है और सर्वोत्तम और सर्वोच्च उपनिषद है उसका अध्ययन करने का प्रयास करें तो हम अपनी चर्चा विज्ञान भैरव की जारी रखते हैं विज्ञान भैरव तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी 112 धारणाओं को हमने पिछले करीब एक बरस में एक बार रिवाइज किया है ईसावासी उपनिषद को कुछ समय देंगे हम और उसके आगे काश्मीर शिव दर्शन का कौन सा ग्रंथ हमें चुनना है इस बारे में हम सब मिलकर विचार करेंगे जैसे शिवसूत्र का हम दो बार वाचन कर चुके हैं और स्पंदकारिका जो शिवसूत्र के समकक्ष ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका एक बार वाचन हुआ है इसके अलावा परमार्थसार प्रत्य भी लिया उनका भी हम एक एक बार और पराप्रवेशिका का एक बार अध्ययन कर चुके हैं और ये विज्ञान भैरव और गीतार्थ तो संग्रह इतना ग्रंथ हम पढ़ चुके तो अगले दो या तीन महीनों में हम उसके आगे के ग्रंथ के बारे में तय कर लेंगे क्या हमें क्या करना है तो फिलहाल हम जो विज्ञान भैरों का उपसंहार पढ़ रहे हैं उपसंहार भी बड़ा महत्वपूर्ण है यहां पर उन्होंने जो सार रूप में चिंतन का चिंतन का दिशा दर्शन किया है कि जो अद्वैत चिंतन है वो सार रूप में हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं क्रियाकलाप पूजा तीर्थ स्नान होम यज्ञ इनकी कैसे व्याख्या करता है हमारे सनातन धर्म की एक बड़ी विशेषता है कि हम जो कुछ भी सर्वोच्च स्थान पर लेके जाना चाहते हैं उसको प्रत्येक रूप में संसार में पहले करते हैं और उसको फिर उच्चतर स्तर पर ले जाते हैं ये हमारे दो संसार हैं एक हमारा बाहरी संसार जिसको हम प्रमेय संसार बोलते हैं। दूसरा है हमारा भीतरी संसार जिसको हम प्रमात्र संसार बोलते हैं और इन दोनों संसारों का अंततः विलय कर देते हैं तो हम पहले प्रतीक रूप से हर क्रिया को बाहर करते हैं पूजा बाहर करते हैं यज्ञ करते हैं होम करते हैं तीर्थ जाते हैं नदियों में स्नान करते हैं जप करते हैं तर्पण अर्पण करते हैं तो इन सब चीज़ों का एक बाहरी स्वरूप पहले हम प्रतीक रूप से करते हैं हम इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब हमको किसी उच्चतर कार्य को करना होता है तो हम उसकी रिहर्सल करते हैं उसका कोशिश करते हैं कि हम उस कार्य को पहले ठीक से समझ लें फिर उसको उच्चतर स्तर पर करें जैसे आपको हवाई जहाज उड़ाना सीखना है तो पहले दिन हम हवाई जहाज चाहे कितना भी उसकी पढ़ाई कर लें उसको दक्षता से नहीं उड़ा सकता, इसलिए हम उसका एरो मॉडलिंग करते हैं कुछ मॉडल बनाते हैं उससे करते हैं फिर बाद में वो साथ में हम सीखते हैं बैठ के करते हैं हमारे साथ सिखाना वाला ट्रेनर होता और अंततः हम फिर उसको खुद ये काम करने लग जाए एक सर्जन है ऑपरेशन करता है पहले दिन उसको चाहे कितनी किताब पढ़ के आएगा वो सारी सर्जरी वैसे नहीं कर सकता जैसे कि करना है इस दक्षता को प्राप्त करने के लिए उसे क्रमबद्ध रूप से उच्चतर स्तर पर जाना होता है ऐसे ही आध्यात्म भी एक आरंभिक रूप से जटिल प्रतीक प्रतीत होने वाली क्रिया है उतनी जटिल नहीं है जटिलता हमारे नेचर में है जटिलता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें जटिलता है सचमुच में परमेश्वर में कोई जटिलता नहीं जटिलता उस चश्मे में है जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं पर ये चश्मे को उतारना उतना आसान नहीं है इसलिए हम हर काम को पहले बाहर प्रतीक रूप से करते हैं पुनः फिर उसको उस कार्य को आंतरिक रूप से करते हैं तो हम ये जितने काम करते हैं पूजा बाहर तो ये पूजा का प्रतीक है वास्तविक पूजा नहीं है हम तीर्थ जाते हैं वास्तविक तीर्थ वो नहीं है हम स्नान करते हैं हम जब करते हैं हम होम करते हैं ये वास्तविक होम या वास्तविक स्नान या वास्तविक तीर्थ नहीं ये है ये तीर्थ यात्रा की तैयारी है यज्ञ की तैयारी है पूजा की तैयारी है जप की तैयारी है जो हम माला से जपते हैं वो जप की तैयारी है वास्तव में जप अंतरनिहित है भीतर है लेकिन वो कैसे है उसको यहां पर उपसंहार में बड़ा अच्छा समझाया गया क्या हम इन जो बाहरी क्रिया करते हैं जैसे पूजा की बात करें जिस पर हमने पिछली बार चर्चा समाप्त करी थी वहाँ से हम फिर शुरू करते हैं कि पूजा जो बाहरी रूप से की जाती है जिसमें कंकु चावल अबीर हल्दी गुलाल पुष्प माला धूप दीप नैवेद्य इन आरती इनके इन क्रियाओं के द्वारा हम पूजा संपन्न करते हैं अगर इस पूजा में कोई भावना निहित नहीं हृदय में परमेश्वर के प्रति प्यार निहित नहीं है और अगर ये पूजा मात्र किसी प्राप्तव्य चीज के लिए वस्तु को प्राप्त करने के लिए है या किसी परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए कि ये पूजा मात्र एक सौदा है एग्रीमेंट है इसका कोई पारमार्थिक महत्व नहीं अगर हम कुछ चाहते हैं कि हमको कुछ मिल जाए और उसके लिए हम पूजा करते हैं हम सौदा भी करते हैं कि ऐसा काम हो जाएगा तो तुमको नारियल चढ़ा दूंगा ऐसा काम हो जाएगा तो मैं आपकी फलाने तीरथ पे आ जाऊँगा और एक बार दर्शन कर लूंगा यह सब चीजें वास्तविक पूजा नहीं है पूजा तो का, का, का इससे बेहतर स्वरूप तब होता है जब हम परमेश्वर से मात्र प्रेम करने के लिए पूजा करते हैं कि पूजा का मतलब यह हो कि हम उस संसार के जनक से या परम पर पिता से या इस संसार का जो मूल स्रोत है उससे प्रेम करते हैं और उसके लिए जब हम पूजा करते हैं तो उस पूजा में मात्र हृदय का अर्पण होता है अशरों का अर्पण होता है मात्र मोहब्बत होती प्रेम होता है परमेश्वर से उसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं हम अपने आप को समर्पित कर लेते परमेश्वर को और हमारी मांग सीमित होकर कहाँ जाती है कि हमको परमेश्वर तुम मिल जाओ गीता जी में जब हमने पिछले साल गीतार्थ संग्रह पढ़ा था तब इस पूजा वाले विषय पर बहुत अच्छी तरह से हमने समझा था कि पूजा अगर कुछ मांगते हो तो सर्वोच्च चेतना के रूप में जो प्रश्न चेतन्य वो बोलते हैं कि मैं एक छोटा सा देवता बनके तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर देती हूँ जैसे आपने कुछ मांगा तो वो एक सीमित चीज ही मांग सकते तो मैं भी एक सीमित देवता बन के वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं लेकिन अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी ओर आते हो तो तुम्हारी प्रेम तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी पूजा धर्म की समस्त सीमाओं को लांघकर मुझ तक आ जाते और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो जो साधक जिस जिस देव की भी पूजा करता है अगर वो सर्वोच्च भावना से पूजा करता है या सर्वोच्च चैतन्य के लिए पूजा करता है और उसको पाने के लिए पूजा करता है परमेश्वर को पाना चाहता है उसको सांसारिक इच्छा कुछ भी नहीं है संसार में कुछ भी नहीं चाहता तो वो पूजा चाहे वो मुस्लिम हो वो आराधना इलाह की कर रहा हो चाहे वो क्रिश्चन हो वो ख्रिस्त की आराधना कर रहा हो चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब की आराधना करने वाला हो चाहे वो अग्नि की पूजा करने वाला हो पारसी हो कोई भी हो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो कहते हैं कि समस्त धर्मों की सीमाओं को लांघकर वो पूजा मुझ तक आ जाती है। और मैं उस साधक को अपने में संभाल लेता क्योंकि वो कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामे शरणम और समस्त धर्मों की सीमाओं को पार करके उन्होंने यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी गीता सार्वभौम धर्म क्या है ये बताया कि सब धर्मों की सीमाओं को लांग कर तुम तो ओर उन्होंने मार्गदर्शन भी किया और ये भी बताया कि कोई बिरला मेरी ओर आएगा और जो मेरी ओर नहीं आ रहा संसार की ओर जा रहा है तो उसके मन में भेद पैदा मत करो क्योंकि उसका वक्त आएगा तब वो वापस पलटेगा हम जो सत्कार करते हैं संसार में जैसे हमने किसी प्रति मोहब्बत से किसी का दुख दूर कर दिया किसी के साथ मीठे वचन बोल के उसके हृदय को शीतलता प्रदान करी किसी के पास कुछ साधन नहीं था हमने उसकी सहायता कर दी ये अगर हमने मोहब्बत और प्रेम के वश अगर किया है तो इसके परिणाम परिणामस्वरूप हम हाँ वहां लाके प्रारब्ध रूप से खड़े कर दिए जाते हैं जहां पर कि आध्यात्मिक की, आध्यात्म की उच्चतर सीढ़ियां शुरू होती है। यहां पर आज आप आए हो ये प्रारब्ध वर्ष आए हो यहां पर मैं बैठा हूं प्रारब्ध वर्ष बैठा हूं क्योंकि मुझे गुरु का मिलना उस ज्ञान के प्रति रुचि जागृत होना उस ज्ञान के प्रति मेरे मन में श्रद्धा होना और एक जगह पर खड़े होना जहां पर कि सब संभावनाओं की पूर्ति हो सके वो स्थिति पर लाके खड़ा होना प्रारब्ध का काम है और ये प्रारब्ध बनता है सत्कार्यों से जब हमारे पुण्य प्रफलित होते प्रफुल्लित होते लेकिन जब हम उन सत्कार्यों से प्राप्त पुण्य फल के रूप में प्रदत्त इस अवसर का अगर लाभ न लें तो फिर हमारी समस्या है हम फिर उसे संसार में घुस जाएंगे क्योंकि हम प्रारब्धवश उस जगह आके खड़े हैं जहां पर कि हम उच्चतर ज्ञान में प्रवेश पा सकते लेकिन अगर आप इस अवसर का लाभ न लें तो ये आपकी समस्या है क्योंकि इसी का नाम है पुरुषार्थ जब प्रारब्ध से हम उस अवसर तक न आते हैं तो फिर अभी हमारे पुण्यों का उदय नहीं हुआ है अभी हम बहुत पाप करके आए हैं तो कभी हमारे आध्यात्म की तरफ रुचि भी जागृत नहीं होगी लेकिन अगर हमने कुछ अच्छे काम करके आए या प्रेम के कार्य करके आए पुण्य से भी बड़ा प्रेम है अगर हम प्रेम के कार्य करके आए तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रति हमारे हृदय में रुचि जागृत होगी और उस रुचि के परिपक्व होने पर हम वहाँ खड़े हैं आज जहाँ से हम उच्चतर यात्रा में अंतर यात्रा में शामिल हो सकते हैं तो उस यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ हम एकत्रित हुए और यह हमारा प्रारब्ध हम सब यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि पूजा का जो भाज्य स्वरूप है पूजा का मूल मतलब होता है परमेश्वर से प्रेम उसका नाम है पूजा जहा पूजा में सौदा हुआ मांग हुई तो फिर वो परमेश्वर छोटा सा देवता बन जाता है और वो तुम्हारी छोटी सी मांग को पूरी करने का प्रयास करते है। अगर आपके प्रारब्ध में वो चीज जो तुम मांग रहे हो आसानी से उपलब्ध हुई तो दे देगा या तुमने ऐसी चीज मांगी जो आपके प्रारब्ध में ही नहीं तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आप चाहे लाभ पूजा कर लो कितनी भी अनुष्ठान कर लो आप बोलो मेरे को तो प्रधानमंत्री बनना आपके हो गए अगर प्रारब्ध में पूरे देश में किसी एक के प्रारम्भ में हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए तो सबके प्रारंभ में तो कितनी भी पूजा पाठ कर लो उससे कुछ नहीं होना जाना लेकिन अगर आपके प्रारंभ में कुछ होगा तो आपको एक सीमित स्वतंत्रता है आप एक जगह खड़े हो जहां से कुछ मांग सकते हो पा सकते हो पाना ना पाना मिलना ना मिलना आपके प्रार्थों पर निर्भर करता है लेकिन पूजा का ये स्वरूप छोटा है जहां पर कि हम मात्र संसार की चीज को मांगते कभी वो इच्छा पूरी भी हो गई तो वो एक हमारा हमारी छोटी से सफलता है लेकिन कैसी एक सांसारिक सफलता जैसे कुछ चीज चाहिए और मिल गई हमने सोचा हमारा ये सपना था कि घर का मकान हो मिल गया कि हमारी कार हो आ गई तो ये हमारा एक छोटा सा सपना पूरा हो जाता है लेकिन इससे क्या हमारा सर्वोच्च उद्देश्य पूर्ण होता है इससे हमारा सर्वोच्च उद्देश्य पूर्ण नहीं होता हमारा तात्कालिक उद्देश्य पूर्ण हो सकता है कि आज मेरे घर में ये समस्या आ गई तो ठीक हो जाए लेकिन हमारा जो सर्वोच्च उद्देश्य है मनुष्य होने के नाते वो है परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर में विलीन हो जाना परमेश्वर से प्रेम भी एक ऐसी शब्द है जिसको हमको गहराई से समझना चाहिए परमेश्वर वो नहीं है जो एक अलग बैठा है और हम उससे प्रेम करेंगे परमेश्वर हमारे ही भीतर है जो बोलने की प्रेरणा देता बोलती मेरी जीबान है लेकिन बुलवाता परमेश्वर है सांस लेता मैं हूं लेकिन सांस देता परमेश्वर है वो उसके अंदर बैठा है और जैसे ही वो इसमें चला जाता है यहां से बाहर तो क्या बाहर जाता है एक मैं हूं आज और कल होगी मेरी लाश इन दोनों के बीच में जो फर्क है वही परमेश्वर है लाश में और एक जीवित व्यक्ति के बीच में जो फर्क है वो परमेश्वर है मेरे भीतर जो चेतना है वही परमेश्वर है आपके भीतर जो चेतना है वही परमेश्वर है तो परमेश्वर भीतर है और अब हमको बाहर से हटके भीतर जाना है तो स्वरूप बदल जाता है जब का स्वरूप वो होता है जब सर्वोच्च सत्य पर ध्यान किया जाए हमने पिछली बात इस बात को समझा था कि जब हम जब करते हैं किसी भी मंत्र को जब करते कितना भी जब कर लें, एक सीमा से ज्यादा हमको कुछ मिलता नहीं कितने भी पुरस्तण कर लें उसके लेकिन उस जब का एक फायदा मिलता है कि अब हम धीमे धीमे अपने अंतर यात्रा शुरू कर सकते तो हमको वो बाहरी जब समाप्त हो जाता है पहले आवाज से जब होता है फिर होठों से होता है फिर मन से होता है फिर बुद्धि से होता है और उसके बाद में अंतरात्मा से जब जप होने लगता है तो हमारे होट भी शांत हो जाते हैं बुद्धि भी शांत हो जाती है और अंदर से जो कुदरती या प्राकृतिक जप होता है सोहम का जप होता है वो जब हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि हमारी जो अंतर चेतना है इस संसार को लगभग चलाने के लिए जो आत्मा का स्पंदन है जो इस संसार को चलाता है जो शिव की सतत सृष्टि स्थिति संहार की क्रिया है जो संसार को चलाती है उसी का नाम स्पंद है और उसी स्पंद पर जब हमारा ध्यान जाता है उसका नाम है जब दूसरा है ध्यान जिसको हम सामान्य भाषा में मेडिटेशन बोलते हैं। कि ध्यान क्या है जब हम अपनी बुद्धि को दृढ़ कर लें, और इसके लिए हमको कोई सहारे की आवश्यकता नहीं हो हमारी दृढ़ बुद्धि हो स्थिर बुद्धि हो हमारी बुद्धि में चंचलता ना हो यह भी ना हो कि हम ये करें कि वो करें अनिश्चितता ना हो दृढ़ता हो स्थिरता हो और इसके लिए कोई सहारे की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक तो हम मेडिटेशन के लिए ध्यान के लिए क्या करते हैं सामने कोई चित्र रख लेते हैं कोई बिंदु बना लेते हैं कोई दीपक जला लेते हैं उस पर ध्यान करते हैं आराम ये बाहरी ध्यान है लेकिन वास्तविक ध्यान हमने बताया कि जो बाहर अपन जो करते हैं सब क्रियाएं वो सभी क्रियाएं अब हम अंदर से समेटते हैं तो विज्ञान भैरव कहता है कि हमारे वास्तविक जो जब पूजा ध्यान तीर्थ स्नान उन सबका वास्तविक स्वरूप बता रहे हैं शिव कि वास्तविक जो ध्यान है आपका वो है बिना सहारे के आपकी बुद्धि को स्थिरता मिल जाए आपकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जैसे एक निर्वात में एक दीपक चल रहा जहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही और दीपक के स्थिर लोग में चलता है ऐसी हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है जब तो उसी का नाम ध्यान है जब बुद्धि इधर से उधर नहीं भागती विचार परेशान नहीं करते मन शांत होता है ना कुछ मांग रहा है ना कुछ त्याग रहा है ना कुछ पाना है और एकदम स्थिर बुद्धि है वही ध्यान है पूजा महा महाव्योम पर ध्यान केंद्रित कर रहा है महाव्योम यानी इस ब्रह्मांड रूपी शून्य पर जो ब्रह्मांड है वो शून्य है मानी इसका पूरा गणित शून्य है हम इसको कई बार पन पहले भी समझ चुके हैं कि अगर कुछ सज्जन पैदा हुआ है तो साथ में दुर्जन पैदा हुआ है क्योंकि उस दुर्जन के तुलना में ही वो सज्जन अगर कहीं पर प्रकाश है तो अंधेरे के तुलना में ही वो प्रकाश है। अगर कोई पास है तो किसी दूर हो कोई ना कोई इसलिए वो पास अगर सभी पास होते तो फिर दूर पास की कोई बात ही नहीं थी लेकिन कुछ दूर है इसलिए कुछ पास कुछ अच्छा है इसलिए कुछ बुरा है कोई अपना मिल गया इसका मतलब कुछ पराया है कुछ सुखी है मतलब कोई दुखी भी है क्योंकि ये सब कुछ द्वित संसार इसके अंदर हर चीज का विलोम है लेकिन इन सबका जोड़ शून्य है और इसलिए हम शिव को शून्य बोलते हैं शून्य से ही धनात्मक धारा भी निकलती है शून्य से ही ऋणात्मक धारा भी निकलती है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री जैसे शून्य से चालू होते हैं वैसे ही माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री भी शून्य से चालू होते हैं इसलिए समस्त धाराएं शून्य से निकल के और जब शिव अनुकंपा करता है सबको शून्य बना जाता है किसी भी संख्या में शिव का गुणा करो शून्य का वो शून्य बन जाती तो उस महाव्योम पर सब कुछ खाली और सब कुछ शिवमय सारा ब्रह्मांड इस पर जब हम ध्यान करते हैं तो यह हमारी वास्तविक पूजा है हमारी आत्मा को हम देखें और यही आत्मा सारा संसार के रूप में प्रकट है यही वास्तविक पूजा है और हम परमेश्वर को तृप्त करते हैं प्रसाद लगाते हैं छप्पन भोग लगाते हैं इस तरह से परमेश्वर को तृप्त करते हैं तो वह तृप्ति क्या है वहां पर जब हमारी आध्यात्मिक चेतना की विपुलता हो अर्थात जब हम पूरी तरह से जागरूक हैं अपनी आत्मा के गौरव के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं हम उस आत्मा के गौरव को कभी नहीं भूलते तो वो हमारी वास्तविक तृप्ति है ना वास्तविक प्रसार या भोग है परमेश्वर को कि हम उस जागरूकता के प्रति जागरूक रहे इसको दोहरी जागरूकता बोलते हैं कि हम जागरूक हों और उस जागरूकता के प्रति जागरूक रहे कि हां हम जागरूक हैं इसके आगे होम जो हम चढ़ाते हैं अग्नि को अर्पित करते हैं जो होम करते हैं इसमें का होम करना है आपको मन समस्त इंद्रिया उनके विषय इनको हम सर्वोच्च चेतना में यानी भैरव चेतना में विलीन कर देते हैं ऐसा करने के लिए हम विचार शून्य होकर जब हम बैठते हैं तो विचार शून्य तो हम नींद में भी होते हैं लेकिन हम जागरूक नहीं होते नींद में हमारी जागरूकता भी शून्य हो जाती है इसलिए बिना जागरूकता के विचार शून्यता की कोई मायना नहीं लेकिन हम पूर्ण जागरूकता के साथ में जब विचार शून्य होते उस समय हम अपने मन मन को हमने विलीन कर दिया मन वास्तव में क्षण क्षण जन्मता है और क्षण क्षण मरता है यह सतत पैदा होता है एक तेज बहने वाली हवा के समय समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है उस तरह का मन है मन बिना विचारे रह ही नहीं सकता बिना दोहरी बातें करें तो, तो वहां चलें कि नहीं चलें ऐसा करें कि नहीं करें इसको छोड़ दें या पकड़ लें इस तरह खा लें कि छोड़ दें इस तरह के हर तरह के लगातार दोहरे विचार ये मन पैदा करता है मन कभी शांत नहीं करता और यही मन की पहचान है जब जैसे ही ये द्विधात्मक विचार समाप्त होते हैं मन मर जाता है तो जब हम मन को उस आध्यात्मिक चेतना में अंतर चेतना में अर्पित कर देते हैं और हमारे विषयों को जैसे मीठा है खट्टा है स्वादिष्ट है कर्ण प्रिय है अच्छी गंध है इन सब को भी हम उस चेतना में विलीन कर देते हैं यानी इस वक्त हमारे ना कोई अच्छी गंध है ना कोई बुरी गंध है ना कोई कर्णप्रिय है ना कोई शोर है जब हम इन सब चीजों को इन भिन्नता भरे विचारों को भिन्नता भरे संसार में जो विषय हैं उन सबको इंद्रियों सहित यानी अब हमारे कान नाक आंख अंतरमुखी हो जाते भीतर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर उन्मुख हो जाते हैं तो ऐसे स्थिति में जब हम होते हैं ऐसी स्थिति के लिए चलते फिरते रेल में बैठे मोटर में बैठे काम धंधा करते हुए भी हो सकते हैं। इसके लिए किसी विशिष्ट तौर से आसन लगा के बैठने की आवश्यकता नहीं है इस चीज का वर्जन है इसमें कि आप किसी तरह से खूब आसन लगा के बैठो आप है ना नहा रहे हो उस समय भी ये कर सकते हो खाना खाते खाते भी कर सकते हो तो ऐसा करने के लिए यह खाने को भी आप होम की तरह खाना खा सकते हैं जिसको हम जैसे समय आएगा जब उसको पढ़ेंगे कि वैश्वानर विद्या होती है उपनिषदों में वर्णित है कि हम खाने को भी होम कर सकते हैं जो भोजन कर रहे हैं उसको भी जठराग्नि में होम कर सकते हैं लेकिन ये सब तब संभव है जब हम अपनी वास्तविक अंतर चेतना को पहचाने उस पर स्थिर हों आगे यज्ञ यज्ञ का मतलब होता है अनुष्ठान हम कई तरह के अनुष्ठान करते हैं भिन्न भिन्न किस्म के यज्ञ करते हैं यज्ञों के कई वेदों में प्रकार बताए हुए हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान हम किसी विशेष प्रयोजन से करते हैं यहां पर जो यज्ञ का प्रयोजन है वो सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति सर्वोच्च तृप्ति की प्राप्ति जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है क्योंकि उस आनंद को तुमसे कोई छीन नहीं सकता कोई आनंद कब छीनेगा अगर वो शरीर से संबंधित हो तो छीन जाएगा अगर वो धन से संबंधित हो तो छीन जाएगा वो कोई आपके रूप से संबंधित हो छीन जाएगा क्योंकि ये चीजें अस्थिर है जो भी है वो आज है कल चली जाएगी लेकिन एक ऐसा आनंद आनंद की परिभाषा वो है जो सुख से अलग है सुख का विलोम दुख है सुख के साथ दुख आता ही है जैसे पास के साथ में दूर आता ही है प्रकाश के साथ अंधेरा आएगा ही आएगा अपनों के साथ पराया आएंगे आएंगे ऐसे ही सुख के साथ में दुख आएगा, आएगा अगर कोई दुख नहीं है तो फिर सुख भी नहीं लेकिन आनंद अपने आप में हमारा स्वभाव है शिव का स्वभाव है शिव के स्वभाव में तीन चीजें प्रसिद्ध है चेतन वो चैतन्य और सबको भी चेतन करता है वो आनंद रूप है आनंद यानी वो उल्लसित है और उस उल्लास का कोई विलोम नहीं है उसको कोई उस उल्लास को कोई कम नहीं कर सकता है, तो वो आनंद रूपी जो तृप्ति है जो प्राप्त होती है वही हमारा वास्तु यज्ञ है और जो परमेश्वर की जो तीसरी क्वालिटी है क्या क्वालिफिकेशन है वो है स्वातंत्र जो सर्वोच्च क्वालिफिकेशन स्वातंत्र का मतलब होता है कि उसको कुछ भी करने की पूर्ण स्वतंत्रता है क्योंकि उसकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करने की क्षमता और किसी में कहा कहते संसार में बाधा का मतलब होता है शक्ति अगर कहीं कोई शक्ति हो जो रोक लगा सके तो रोक लगाने वाली शक्ति मूल शक्ति से बड़ी होना चाहिए अगर आप नर्मदा जी पे बांध बनाते हो तो नर्मदा जी में जो बहाव की शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति उस बांध में होना जरूरी है अनाथ बांध टूट जाएगा लेकिन शिव की शक्ति से बड़ी शक्ति कोई सी नहीं है क्यों कि संसार की समस्त शक्तियां उसी शक्ति से उधार ली हुई शक्तियां हैं इसलिए उससे बड़ी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती तो उसके इच्छा पर लगाम लगाने वाली कोई शक्ति हो ही नहीं सकती क्योंकि वो समस्त शक्ति का स्रोत है उसका स्वामी है समस्त शक्ति के स्रोत को हम आद्या काली दुर्गा नाम से पुकारते हैं और उनका स्वामी है वो समस्त शक्ति का स्वामी है तो उसके इच्छा पर रोक लगाने की शक्ति और कहीं भी नहीं है इसलिए वो आनंद स्वरूप है उसके आनंद में कोई भी ग्रहण नहीं लगा सकता उसका आनंद पूर्ण आनंद है और उसका स्वतंत्रता भी पूर्ण स्वतंत्रता है और उसका चैतन्य भी पूर्ण चैतन्य है क्योंकि वो उसने जिसको दे दिया, वो चेतन्य हो गया, लेकिन उसके चेतना में कमी नहीं आती उसने अपने चेतना किसी को भी दी कितनों को भी दी उसे अपनी चेतना से सारा संसार बनाया फिर भी उसमें कमी नहीं आती पूर्ण से पूर्ण मेदम यानी उससे जो निकला है वो भी पूर्ण है और जो बचा रह गया वो भी पूर्ण है अब इसके आगे तीर्थ के बारे में व्याख्या की गई है कि तीर्थ क्या है परमेश्वर की शक्ति से एकीकरण ही तीर्थ है अब ये, ये कैसा होता है कि जो हमारी अपनी वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को और उसके गौरव को पहचानना और इस बात का चिंतन और मनन और साथ ही साथ विश्वास और बोध कि मैं ही हूं शिव और ये समस्त मेरा ही गौरव है जब तभी ही है हम उसकी एक शक्ति के साथ एक हो सकते हैं तो जब हम ये एक होते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है किसी भी तीर्थ में जाने का क्या उद्देश्य होता है कि हम अपने पापों का शमन कर दें और हमारा ये जीवन आगे पुण्यमय हो जाए शिव जी कहते हैं कि जैसे ही तुम अपने आत्मा के गौरव से एक होते हो तुम्हारे समस्त पापों का शमन हो जाता है अभी अपन ये धारणाएं पढ़ते हैं इसमें एक एक बात वैसे स्पष्ट लिखी हुई है आगे हम स्नान की बात तो स्नान का हमारे धर्मों में वर्णन है बल्कि करीब करीब सब धर्मों में वर्णन है कि स्नान से शुच्चता प्राप्त होती शुद्धि प्राप्त होती है। हम अगर कोई अनुष्ठान करते हैं तो पहले स्नान करते हैं पहले पूजा करते हैं तो पहले स्नान करते हैं कहीं मंदिर जाते हैं तो पहले स्नान करते हैं तो स्नान का समस्त धर्मों में कमवेश महत्व बताया गया हमारे सनातन धर्म में स्नान का बहुत महत्व बताया गया लेकिन स्नान का जिसे हमने बताया हर चीज का जो बाहर स्वरूप है उसका मूल स्वरूप अभी इंतजार कर रहा है आपका कि आप तैयार हो जाओ तो उस मूल स्वरूप पर आ जाओ अभी हम स्नान कर कर कर कर के जीवन बिता देते हैं लेकिन उसके बाद में हम भूल जाते हैं कि स्नान वास्तविक स्नान तभी हमने किया ही नहीं है हमारी अपनी भीतरी जो चेतना है जिसके द्वारा ये शरीर चल रहा है जब हम उसको अपना वास्तविक परिचय मान लेते हैं, यानी हम अपने आप को उसमें डुबा देते ये जो हमारी भिन्नता भरा संसार है ये मेरा शरीर है मेरा मन है मेरी बुद्धि है मेरा हाथ और ये मेरा घर परिवार है इन सबसे हटके जब मैं केंद्र में स्थित हो जाता हूं मैं सोचता हूं कि ये मेरा वास्तविक परिचय, मेरी आत्मा है ये मेरा शरीर है लेकिन मैं इसका दर्शक हूं ये शरीर बदलता जा रहा है छूट सकता है चाहे जब ये मेरा धन है बदलता जा रहा है कभी कम कभी ज्यादा होगा छूट जाएगा ये मेरा मकान है मैं साथ तो जाएगा नहीं ये सब सतत चिंतन और बोध हमारे जब परिपक्व हो जाते हैं और जब हम अपने आप को जानते हैं कि आत्मा रूप से मैं हूं जो वास्तव में मैं हूं बाकी मैं नकली हूं जैसे मैं कहता हूं कि मैं हूं मेरा शरीर को हाथ लगा के बोलू मैं हूं तो सचमुच में कल तुम ये मैं नहीं रहोगे ये जो नकली मैं है इसको ही व्यक्ति बोलते हैं ये वृष्टि बोलते हैं इंडिविजुअल बोलते हैं सीमित चेतना बोलते हैं इस सीमित चेतना हमारा नकली मय है भ्रमित मय जो समझता है कि मेरा शरीर ही मैं हूँ मेरी बुद्धि मैं हूं मेरी अक्कल में हूं मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर तो इस तरीका से जो मैं अपना परिचय देता हूं यह मेरा परिचय नकली परिचय क्योंकि यह समय और स्थान के साथ ही परिचय बदल जाता है अगर मैं कहूं मैं जवान हूं तो समय के साथ बदल जाऊंगा बूढ़ा हो जाऊंगा मैं अगर बोलूंगा मैं बहुत बुद्धिमान हूं कल तो मैं बुद्धिमान नहीं था क्योंकि मेरी बचपन में बुद्धिमान नहीं था बुढ़ापे में फिर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती बुद्धि भी कोई मेरा वास्तविक परिचय नहीं है मन मेरा वास्तविक परिचय नहीं है कभी खुश होता है कभी दुखी हो जाता है जो बदलता है वो वास्तविक कैसे हो सकता है वास्तविक परिचय तो वो है जो समय के साथ अंतरिक्ष के साथ कभी न बदले वो मेरा वास्तविक परिचय तो उस वास्तविक परिचय में मैं जब अपने आप को डुबो देता हूं डुबकी लगा लेता हूं अपने वास्तविक परिचय में तो मेरा आध्यात्मिक स्नान तो शिव जी कहते हैं इस तरीके से तुम्हारे पूरे धर्म के समस्त अनुष्ठान आपको अब अंदर करने हैं बाहर बहुत कर लिए कई जन्मों से करते आए और शिवजी कहते हैं कि ये जो 112 धारणाएं बताई गई वो अमृत का कटोरा है ये हर किसी एरे गेरे को मैं नहीं बता सकता और तुम भी किसी ऐसे को मत बताना जिसकी इसमें श्रद्धा नहीं है जिसके हृदय में इस बात के प्रति प्रेम मोहब्बत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ उसके लिए है जो वास्तव में प्रभु से प्रेम करता है जो परमेश्वर को प्रेम करता है जो संसार को प्रेम करता है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है यह उसके लिए जो परमेश्वर को प्रेम करता है जो परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ने को राजी है तो अभी धारणाओं का हम एक बार पढ़ लेते हैं कि अत्रेकतम युक्ति स्थे दिनाद दिना इनमें से किसी एक धारणा 112 धारणाओं में इस किसी एक पर भी जब तुम स्थित हो जाते हो तो दिनों दिन क्या होता भरिताकारता भरिता पूर्णता का भाव आपके मैं शिव हूं शिव अहम अहम ब्रह्मास्मि। इस तरह का जो पूर्णता का भाव आपका प्रबल होता चलाता दिनोदिन यानी प्रतिदिन आप जैसे जैसे इस धारणा के प्रति प्रतिबद्ध होते चले जाते हो आपकी इस बात का और भरता भरताकारिता सात्र तृप्तिर अत्यंत पूर्णता पूर्णता और तृप्ति आपकी अपनी होती चली जाती और आपके भरता भरताकारिता है ना पूर्णता का भाव परिपक्व होता चला जाता है कब जब किसी एक भी धारणा को आप ईमानदारी से पकड़ लो लगे मुझे यही धारणा पसंद है महाशून्यालय वाहनों भूताक्ष विषयाधिकम हुते मनसा सार्धम स सा होमस चेतना सुचा यहां पर होम के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे होम करा जाता है महाशून्यालय वाहनों ने महाशून्य की अग्नि भैरव चेतना की अग्नि अग्नि में ही होम करते हैं तो महाशूनलय वाहनों वहनों वहनो ने अग्नि में भूताक्ष विषय आदि कम भूता भूत का मतलब पंचमहाभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश यह पंचमहाभूत जिससे हमारा शरीर बना हुआ है तो हम इस शरीर को विषय आदि यानी मीठा खट्टा स्वादिष्ट सुंदर इन सब विषयों को हुए मनसा मन मन सहित आहूत कर देते हैं हुए थे मन मन सहित जब उसको आहूत कर देते हैं किसमें महाशून्यलय वहनो महाशून्य की भैरव अग्नि में जब हम ये सब कुछ आहूत कर देते हैं स होमस चेतना सुरचा सुरुचा का मतलब होता है करछुल एक करछुल होती है जिससे हम घी डालते हैं या हविष्य डालते हैं अग्नि में तो यहां पर करछुल कौन सी है हमारी चेतना की करछुल है चेतना ही हमारी सबसे बड़ी सहायक है इस चेतना वो है जो सर्वोच्च चेतना और हमारी जो जीवित शरीर की चेतना है इनके बीच में आज हमारे कुछ जोड़ है जिसको कह सकते हैं परमेश्वर और जीव के बीच में जो ब्रिज है उसका नाम चेतना है एक तरफ वो चित्त से जुड़ी है मन बुद्धि अहंकार से जुड़ी है, और दूसरी तरफ वो परम चेतना से जुड़ी है सर्वोच्च चेतना से जुड़ी है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ी है और नीचे वो चित्र से जुड़ी है मन-बुद्धि-आहंकार से जुड़ी है और उनके बीच में वो एक कड़ी है तो उस कड़ी का उपयोग जब हम उस कड़ी को खींचेंगे तो मन बुद्धि अहंकार इसके साथ आ जाते हैं और उसको हम अपनी वास्तविक परिचय में हमारी चेतना में भैरव चेतना की अग्नि में उसको विलीन कर देते हैं तो महाशिव्यालय वहनो भूताक्ष विषयाधिकम या मन बुद्धि अहकार चेतना के समस्त विषय और इंद्रिया इन सबको हम चेतना के कड़छुल से समस्त चेतना के कड़छुल से समस्त इंद्रियों मन बुद्धि को और पंचमहाभूतों को विलीन कर देते हैं आहूत कर देते हैं तो यही होम है इसी का नाम होम है यागो अत्र परमेशानी परमेशानी है ना देवी पार्वती शिव जी ईशान कहलाते हैं और वो ईशानी कहलाती है परमेशानी है ना परम देवी जो सर्वोच्च देवी है जो सबसे बड़ी देवी है तो यागो अत्र परमेशानी अब यज्ञ अत्र अत्र का मतलब आता है इस जो मैं कह रहा हूं मेरी बात में मेरी परंपरा में अत अत्र है ना यहां पर जहां पर जो संदर्भ चल रहा है इस संदर्भगत स्थान पर यज्ञ क्या है वो कहेंगे संदर्भ का महत्व है क्योंकि जब अगर आप मान लो कल जाके अपने घर में कोई काम कराने के लिए यज्ञ कर रहे हो तो वहां पर यज्ञ की परिभाषा बदल जाएगी क्योंकि वहां पर आप फिर अथर्ववेद पढ़ोगे यहां पर यज्ञ का मतलब उस सर्वोच्च ज्ञान से तो यहां पर यागो अत्र इस जगह पर जम जो संदर्भ है जो पढ़ाई कर रहे हैं इस संदर्भ में यज्ञ का मतलब है हे परमेशानी तुष्टिर अनंत लक्षण जो हमारी आत्मा की तुष्टि होती तृप्ति होती है और वो आनंद जो पैदा होता है उसके द्वारा वही सर्वोच्च यज्ञ है और क्षपणा सर्व पापा नाम वो समस्त पापों का नाश कर देती है जैसे ही तुम अपनी चेतना से अपनी पहचान प्राप्त करते हो अपनी आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप मानते हो शरीर को नहीं मानते धन दौलत को नहीं मानते अपनी अकल बुद्धि डिग्री को नहीं मानते ना अपने जात-पात को मानते हो ना देश को मानते हो बल्कि सबसे पहले आप मानते हो कि मैं आत्मरूप हूं अपनी समस्त परिस्थितियों से अलग हटके मैं हूं और उस पहचान को कोई बदल नहीं सकता न समय बदल सकता है न अंतरिक्ष बदल सकता है न उसको शस्त्र छेद सकता है न अग्नि जला सकती है ना कोई सुई चुबा सकता है ना उसको कोई काट सकता है जैसा गीता जी ने कहा था तो उस वास्तविक परिचय में जब मैं स्थित हो जाता हूं तो मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणार्थ सर्वस्थ पाप और उस योगी के त्राण यानी उसकी रक्षा करने के लिए फिर मैं बैठा हूं मैं तत्पर रहता हूं उसकी समस्त अशुभ से रक्षण रक्षा करने के लिए मैं हूं वो किसी भी अशुभ में फिर नहीं गिरता तो क्षपणात् सर्व पापा नाम समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है और त्राणात् सर्वस्व पार्वती वो सभी से रक्षित हो जाता है त्राणाथ वो सबसे रक्षित हो जाता है कि हे पार्वती वो सबसे रक्षित हो जाता है रुद्रशक्ति समावेश तत् क्षेत्र भावना पर जैसे ही वो रुद्र की शक्ति से अपने एकता का अनुभव करता है तत्क्षेत्रम तत् क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र वही तीर्थ यात्रा है उसकी योगी की तत्क्षेत्रम भावना परा, अन्यथा तथ्य तत्व से का पूजा कसे तृप्य अन्यथा इस जगह पर कैसी पूजा और कैसा प्रसाद यहां पर और कोई पूजा और कोई प्रसाद संभव ही नहीं है जहां पर इस अद्वैत की मैं बात कर रहा हूं शिवजी बोल रहे हैं कि जो मैं यहां बात कर रहा हूं सर्वोच्च ज्ञान की उस योगी के लिए जो इस संसार के समस्त कार्यों को छोड़कर अब आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो तो पूरे तो होते ही नहीं कभी संसार के कार्य हम कभी सोचते हैं कि हमारे संसार की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तब हम ये यज्ञ करेंगे लेकिन वो कह रहे हैं कि संसार के समस्त कार्य कभी पूरे नहीं होते आपकी इच्छाएं कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं सांसारिक इच्छाएं हमेशा परिधियों से परिधियों पर घूमती चली जाती तो जब हमारे कोई योगी जब उन सांसारिक आवश्यकताओं को सोचता है कि बस बहुत हो गया अब वो उस पूर्णता प्राप्ति के हेतु जब कोई प्रयासरत होता है उस पूर्णता प्राप्ति के प्रति जो प्रतिबद्ध होता है उसके लिए जब वो पुरुषार्थ करता है उसके लिए कैसी पूजा और कैसा अर्पण इस जगह पर जो सर्वोच्च ज्ञान है इसमें अन्यथा तस् तत्व से का पूजा कस्य तृप्य उसके लिए कैसी पूजा और कैसी तृप्ति स्वतंत्रानंद चिन्मात्र सार स्वात्मना ही सर्वतः आवे आवेशन तत्वेण स्वा स्वात्मन स्नान मेरित वो जो अपने स्वयं की आत्मा के वास्तविक स्वरूप में जब उसको पहचानता है और अपनी पहचान उसी से करता है और वो जो उसी में डूब जाता है ना वो कहता है शरीर मैंने नहीं हूं मैं ये नहीं कहता कि मैं महेश्वर का निवासी हूं मैं नहीं कहता कि मैं हिंदू हूं मैं ये भी नहीं कहता कि मैं जवान हूं बूढ़ा हूं उन सब से बाहर के परिचय वो अपने आप के अंदर तुमसे आत्मा से जानता है यह बोध की बात है चिल्लाने की बात नहीं होती क्योंकि तो कहते कि तुम्हारा नाम तो लिख देगा आत्मा ऐसा नहीं होता कुछ ना बाहरी सांसारिक व्यवहारिक आपको वही बनना है जो चल रहा है हो संसार में संसार को दिखाने चिल्लाने की बात लेकिन वो अंदर से जानता उसके दृष्टि में जानता है कि ये शरीर में नहीं हूं ये धन में नहीं हूँ ये मकान में नहीं हूँ ये मेरी जायदाद में नहीं हूं ये मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब लेकिन मैं वास्तव में वो आत्मा हूं जो अपरिवर्तनशील है जो हर समय में ऐसी ही थी हर समय ऐसी ही रहेगी और यही वास्तविक अमरता है और चूंकि ये अमरता का संदेश देती है इसलिए इसे कहते हैं कि यह इसे बउल ऑफ एम्ब्रोसिया यानी अमृत का कलश है अमृत कलश कहते हैं इसको इन्होंने आगे इन्होंने भी शिव जी ने भी बताया कि ये अमृत कलश है जो मैंने 112 रूप में तुमको दिए हैं और यही वास्तविक स्नान है अपनी आत्मा में डूब जाना अपने वास्तविक परिचय में डूब जाना ही वास्तविक स्नान है तो ये रे वह पूज्य ते द्रव्य तर्प्यते वरा पर यशेक पूजक सर्व स सर एक पूजन तो ये रे व पूज्यते अब यहां पर जब पूजा होती है तो एक पूजक बैठा है जो पूजा कर रहा है द्रव्य है जैसे वहां पर कुछ प्रसाद रखा है कुछ कंकु चावल पुष्प रखे हैं, और तर्पण का सामान रखा है तो यसे का पूजक है सर्व स सर कुव पूजनम्। अब इन सब पूजक पूज पूजा का सामान जो तर्पण करने के लिए पुष्प आदि लाए हो जो नवेद प्रसाद लाए हो इन सब का स्रोत एक ही है। जब वो साधक सर्वोच्च स्तर पर जाता है वो जानता है शिव मैं और ये संसार के अंदर जो भी उपलब्ध है प्रसाद है पूजा कंकु का सामान है पुष्प पुष्प भी शिव है पूजा का सामान भी शिव है जो मूर्ति रखी वो भी शिव और मैं भी तो शिव हूं तो फिर कौन किसकी पूजा करें ये फूल कंकु की पूजा करें या कंकु मूर्ति की करें या मूर्ति मेरी करें या मैं पुष्प की करूं कौन किसकी पूजा करे क्योंकि हम सब तो एक ही हैं हमारे बीच में भिन्नता का जो पर्दा था वो उठ गया अज्ञान का पर्दा भिन्नता का होता है जब वो पर्दा उठ जाता है हमको सत्य के दर्शन होते हैं जब सत्य के दर्शन होते हैं तो वो जानता है कि पूजक भी वही है पूजा का सामान द्रव्य भी वही है मैं भी वही हूँ शिव भी वही है तो फिर पूजन फिर पूजा कैसे कहां पूजा करेंगे हम तो बाहरी पूजा से अब हमको भीतरी पूजा पे आना है तो वो बताते हैं कि अब आपको भीतरी पूजा अपने आत्मा में स्थित हो जाओ बुद्धि को दृढ़ रख लो मन को शांत रखो विचारों को भिन्नता की दिशा से आत्मा की तरफ मोड़ दो समस्त इंद्रियों का और मन का और इस शरीर का उस भैरव अग्नि में हवन कर दो यही सारा स्नान पूजा तीर्थ ध्यान जब उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो ही है। अब यहां पर एक ये जो एक डायग्राम बनाया है, ये तंत्रालोक पर आधारित है तंत्रालोक में बताया कि स्नान क्या ये तो अपन विज्ञान भेर पढ़ रहे लेकिन उसी से चूंकि संबंधित बात है इसलिए तंत्रालोक में एक जगह आया है कि के स्नान किसे कहते हैं भाई ऐसे तो स्नान हम जल से करते हैं ठंड जल से गर्म जल से भोगी लोग गुलाब जल से करेंगे और बाकी कोई धार्मिक लोग गंगा जी में करेंगे नर्मदा जी में करेंगे सब जगह जाके स्नान करेंगे लेकिन वास्तविक स्नान क्या है एक हमारा है प्रमात्र संसार जिसमें हम एक सीमित अहंता लेके व्यक्ति के रूप में संसार में बैठे मैं बैठा हूं मेरा शरीर है मेरा मन है मेरी बुद्धि है मेरा अहंकार है मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं अपनी कुछ जानकारियाँ हैं जिसको मैं मैं समझता हूं कि मैं समझदार हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं गरीब हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, इस तरीके जो मेरी भिन्नता भरी अपनी पहचान है उसी का नाम है प्रमात्र संसार है और एक है मेरा प्रमेय संसार जो मेरे आसपास मेरा वातावरण है उसमें जो कुछ है मेरा घर मेरा मकान मेरे बच्चे मेरी पत्नी मेरी मेरा ज्ञान ये सब कुछ में प्रमेय संसार तो मेरा प्रमात्र संसार है मेरा एक प्रमेय संसार महत्वपूर्ण क्या है प्रमात्र संसार प्रमे संसार उसका प्रतिबिंब है क्योंकि मैंने जो किया उसको मैं भोग रहा हूं प्रमेय के रूप में तो मेरे सामने जो प्रमेय हैं वो मेरे अपने रचित हैं मेरे द्वारा क्रिएटेड हैं मैंने उनकी रचना की दुख अगर मेरे सामने खड़ा है तो दुख रचना की रचना मैंने की है चोर मेरे सामने खड़ा है चोर रचना की रचना मैंने की है क्योंकि मैंने <Graduate> अपने जन्म में इस जन्म में या पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए जिससे वो चोर अवतरित हो मेरे घर पर कोई डाका डालने आया तो वो डाके के बीज मैंने बोए भले इस जन्म में नहीं बोए पिछले जन्म में बोए होंगे लेकिन अपने कर्मों के द्वारा मैंने वो डाकू पैदा किया वो डाकू भी शिव है वो चोर भी शिव है और दुख देने वाला भी शिव है तो न कोई किसी को दुख दे सकता है न कोई किसी को सुख दे सकता है सुख और दुख के रूप में हम अपने अपने कर्मों को भोगे तो क्रिएट किया लकड़ी के ढेर की तरह होते हैं मैं व्यक्ति हूं एक लकड़ी के ढेर की तरह भस्म हो जाऊंगा संसार में जितना बाहर का हमारा संसार है इसमें सब कुछ लकड़ी के ढेर की तरह भस्म हो जाता है यह भस्म समय के साथ हो जाएगा लेकिन अगर हम अज्ञानी के अज्ञानी भस्म हो गए तो उसके बाद में फिर हम वो लाख वाला चक्र जिसको हम कहते हैं, वो फिर चालू रहेगा। फिर हम अज्ञान के कारण फिर जन्म पर फिर जन्म, जन्म और फिर जरा व्याधि मृत्यु इन दुखों को झेलते हुए लगातार चले जाते हैं लेकिन शिव कहते हैं कि यह अमृत कलश तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं तुम चाहो तो इस लकड़ी के ढेर को जीते जी जला सकते हो इस प्रमात्र को प्रमेय को ज्ञान की अग्नि में तुम जला सकते हो और जो भस्म करोगे, जो बच रहेगा वो तुम्हारी अनिवार्य चेतना बच रहेगी अनिवार्य चेतना से मिलना ही वास्तविक स्नान है बोलते हैं कि जब आप इस लकड़ी को जला दोगे संसार रूपी लकड़ी को जला दोगे और मैं रूपी लकड़ी को भी जला दोगे मैं और ये मेरा संसार ये दोनों अभिन्न है इसके भिन्नता का कारण पोलराइजेशन है जैसे बर्फ जमी है एक तरफ संसार की और एक तरफ मेरी मैं भी एक जमावट हूं संसार भी एक जमावट है ना संसार सत्य है ना जिस रूप में मैं वो सत्य है मेरा वास्तविक स्वरूप मेरे भीतर है इस संसार का वास्तविक स्वरूप भी मेरे ही भीतर है। और इसके भीतर जो पर्दा अज्ञान का है जिसकी वजह से दो भिन्न दिखाई देते हैं मैं और मेरा संसार सचमुच में एक ही स्रोत से निकले हैं उनका वास्तविक परिचय एक ही है इसलिए जब हम उस अनिवार्य चेतना से मिलेंगे तो अभिनव गुप्त पादाचार्य कहते हैं कि यही वास्तविक स्नान है कि जब हम इस जीते जी मरने के बाद तो सब जलाई देंगे हमको भी अभी मान लो लकड़ी का दरवाज़ा खराब पुराना हो जाएगा तो उसको भी जला देंगे संसार में सब कुछ मान होना है संसार भी और मैं भी प्रमेय संसार भी और परमात्र संसार भी दोनों जलना है लेकिन जीते जी अगर हम इसको जला देते हैं ज्ञान के अग्नि में तो शरीर अभी बचा है और इंसान जीवन मुक्त हो जाता है उस समय वो अपने समस्त कर्मों की जिम्मेदारियों से बरी हो जाता है छूट जाता है वो समस्त कर्म फल कर्म बीज नष्ट हो जाते हैं यानी यही जीवन उसके लिए परमेश्वर रूप में परिवर्तित होने का कारण बन जाता है और यही करने के लिए वो कहता हैं कि इसी को वास्तविक किसी नदी में नहाना प्रतीक स्वरूप है पूजा करना प्रतीक स्वरूप है जप यज्ञ तीर्थ होम ये सब प्रतीक रूप है लेकिन वास्तविकता ये सब हमारे भीतर है अगर हम अपने भीतर ये सब करते हैं तो फिर हम जीवन मुक्त हैं और यही जीवन जीते जी हम शिव हमका आभास अनुभव बोध प्राप्त कर सकते हैं तो आज की अपनी यात्रा चर्चा किए रखते हैं अगले दो हफ्ते में करीब हमारे जो उपसमवार का हिस्सा है वो पूरा हो जाएगा तदनंतर हम जो ईशावास्य की ओर चर्चा करनी है उसको अपन जारी कर लेंगे देवेंद